पातंजल युग प्रदीप शरदर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्री मध्वाचार्य का द्वै सिद्धांत श्री रामानुजाचार्य के एक वर्ष पश्चात विक्रमी संबत बारह तदनुसार ईस्वी सन ग्यारह सौ संतानवे में श्रमदानंद तीर्थ का जो मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं जन्म हुआ छियासी वर्ष की अवस्था में विक्रमी संवत तेरह सौ चालीस तदनुसार ईस्वी सन बारह सौ तिरासी में इनका शरीर त्याग हुआ इनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है यह द्वै संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं इनका मत है कि ब्रह्म और जीव को कुछ अंशों में एक और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असंबद्ध बात है इसलिए दोनों को सदा भिन्न नहीं मानना चाहिए क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती लक्ष्मी ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के ही अधीन रहती है किंतु उससे भिन्न है आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद जी महाराज का सिद्धांत भी द्वैतवाद कहलाता है किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि जहां श्री मध्वाचार्य जी ने अधिकतर पुराणों का आश्रय लिया है वहां स्वामी दयानंद जी ने वेदों उपनिषदों वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्मृतियों का उसके साथ समन्वय दिखलाया है श्री स्वामी दयानंद का द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनों के समन्वय के साथ सांख्य योग का ही सर्वांश में द्वैतवाद है किंतु लेखक का यह व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार है कि उन्होंने चैतन्य तत्व का शुद्ध स्वरूप अर्थात परब्रह्म को न दिखलाकर केवल ईश्वर जीव और प्रकृति का ही वर्णन किया है जो इस सृष्टि की सारी बाह्य रचना में पाए जा रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार पुनरावर्तनीय रूप अपर ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति की सीमा हो सकती है जो योग की संप्रज्ञा समाधि का अंतिम ध्येय हो सकता है किंतु स्वामी जी का योग साधन पर पूरा जोर देने और उसको ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाने तथा पातंजल योग के योग का मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ मानने से योग की अंतिम सीमा असम्प्रज्ञात समाधि और उसका अंतिम ध्येय शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति रूप कैबल्य भी आ जाता है स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है इससे सामान्यतया इनका सिद्धांत त्रय समझा जाता है किंतु चेतन तत्व का समष्टि ब्रह्मांड के संबंध से ईश्वर नाम है और पिंडों के संबंध से जीव